नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधु वन नाइन्टी समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग मौसम के बारे में पर्यावरण के बारे में डिजास्टर के बारे में आपदा के बारे में बात करते हैं और आज हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में जिसको हिंदी में कहा जाता है जलवायु परिवर्तन तो आइए इस विषय को बताने के लिए शिविका जी हमारे साथ हैं जिनसे हमने पिछली बार भी पर्यावरण पे कुछ खास बातें सुनी थी तो आज जलवायु परिवर्तन पर उनके विचार हम लोग सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से शिविका जी का बहुत बहुत स्वागत है शिविका जी बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग कुछ विषय को लेकर बात करते हैं तो काफ़ी गहराई से आप उन चीज़ों को बताने की कोशिश करती हैं तो मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को सबसे पहले आप अपना परिचय दें अपने बारे में बताएं। ओम शांति मैं इस ब्रह्मकुमारी संस्था में बचपन से ही अपने पैर माता पिता के साथ आती जाती रही हूँ और फिर बाद में पढ़ाई पूरी करने के बाद और तीन साल जब मैंने एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब की तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आध्यात्मिक जीवन से ज़्यादा अच्छा जीवन कोई और नहीं है और मैंने इसमें अपने पर्सनल लेवल पर निजी तौर पर बहुत फ़ायदा महसूस किया तो उसके बाद मैंने ये विचार किया कि मैं यहाँ पर समर्पित रूप से अपनी सेवाएँ दूँ और आज मैं वर्तमान में एजुकेशन विंग डिपार्टमेंट में एज़ अ कोआर्डिनेटर करके अपनी सेवाएँ दे रही हूँ मधुबन में यहाँ पे माउंट आबू में ही रहती हूँ और यहाँ रहते हुए मुझे लगभग सात आठ साल हो चुके हैं और जीवन एक नया ही रूप धारण किए हुए हैं हमें यहाँ पे बेहद में रहकर के और सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करने का बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी लाभ मिलता है और बहुत आत्माओं की बहुत सारे लोगों की दुआएँ भी प्राप्त होती हैं इससे हम अपनी खुद की उन्नति भी महसूस करते रहते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी आपके बारे में पता चला है तो आइए जैसे कि आपने कहा कि आज हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट चेंज पर जलवायु परिवर्तन पर तो सबसे सब पहला क्लाइमेट माना जलवायु और वेदर माना मौसम जिसको कहा जाता है ये दोनों एक है या इसमें कुछ अंतर है इसके बारे में आपके विचार पहले हमारा जो सत्र था उसमें हमने बहुत कुछ जाना पर्यावरण के बारे में और आज जैसे कि आप हम आज एक नई विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं जिसको हम जलवायु परिवर्तन का नाम दें लेकिन बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि जलवायु में और मौसम में अंतर क्या है जलवायु जिसको हम क्लाइमेट कहते हैं और मौसम जिसको हम वेदर कहते हैं तो वेदर तो जब आप अपनी खिड़की खोलो और बाहर का आप मौसम देखो आप सुबह को उठे और आपने खिड़की से बाहर झांका तो आपने देखा अच्छा आज बहुत अच्छी धूप खिली हुई है तो आप कहोगे कि आज तो गर्मी रहेगी धूप खिली हुई है और आप बाहर निकलो तो देखो कि अचानक से घने बादल आ गए और धूप जो है कहीं चली गई तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये मौसम है जो कभी धूप आती है तो कभी बादल आ जाते हैं कभी छाँव है तो मौसम तो बार बार चेंज होता रहता है घड़ी घड़ी चेंज हो होता रहता है और बहुत परिवर्तनशील है जैसे कभी बरसात होती है एकदम से और फिर एकदम से बरसात बंद हो जाती है और तेज़ धूप निकल आती है तो मौसम बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है थोड़े समय के लिए होता है और उसका जो एरिया है उसका क्षेत्रफल भी बहुत ही लिमिटेड है आप देखोगे बहुत बार हम यहाँ देखते हैं कि आबू रोड में तो धूप निकल रही है और माउंट पे बारिश हो रही है उसी तरह अजमेर में बहुत तेज़ बारिश है और जयपुर में सूखा पड़ है सूखा है तो उसका क्षेत्रफल मौसम का बहुत छोटा होता है तो लेकिन जो जलवायु होती है वो बड़े क्षेत्रफल की होती है वो एक बड़ी चीज़ है जिस प्रकार से मौसम जो है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते मतलब उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि अगले पल में क्या होगा लेकिन जलवा जलवायु इस तरीके से नहीं होती है जलवायु जो है वो एक ऑब्जर्वेशन है वो एक गणना है जो हम बहुत सारे मौसम जो आ रहे हैं दिन प्रतिदिन जो हो रहा है उसको जब हम निरीक्षण करते हैं उसका अध्ययन करते हैं तब जाकर के हम एक अनुमान निकालते हैं जैसे हमने पाँच साल पूरे सारे ऋतुओं का हमने निरीक्षण किया अध्ययन किया और हमने पाँच साल का आकरण निकाला कि क्या इस बार क्लाइमेट रहा किस प्रकार से रहा तो हमने देखा कि भारत में गर्मी बढ़ रही थी या भारत में अब की बार सर्दी पाँच साल में वो कम हुई है या बढ़ी है और उसी तरीके से हम फिर पूरे ग्लोब का निकालते हैं तो पहले तो हम एक एक कॉन्टिनेंट एक एक महाद्वीप का निकालते हैं और उस प्रकार से फिर हम सारे ही पूरे ग्लोब का पूरी पृथ्वी का निकालते हैं कि पृथ्वी की जलवायु क्लाइमेट जो है वो एवरेज जो है वो बढ़ी किस प्रकार से रही ऋतुओं में किस प्रकार से बदलाव आया क्या क्या उसमें भिन्नताएं देखी गई तो क्लाइमेट जो है जलवायु वो एक लंबा बड़ा शब्द है और मौसम एक छोटा शब्द है अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं, समय की मांग जिसमें हम लोग क्लाइमेट चेंज बातें कर रहे हैं और जिसमें हमने शुरुआत में ही जो बातें की मौसम एक छोटा शब्द है जैसे शिविका जी ने बताया और क्लाइमेट जो है एक जलवायु जिसकी बात हम लोग कर रहे थे ये एक बड़ा शब्द है जिसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं निरीक्षण कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और मौसम जो है वो अपने आप बदलता रहता है चेंज होता रहता है तो उसमें उतना प्रिडिक्शन हम लोग नहीं करते बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा है तो आइए एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि काफ़ी चीज़ें हम लोग वैज्ञानिक लोग जो है बहुत अलग अलग रिसर्च करते रहते हैं और आज वैज्ञानिक जो है बाकी ग्रहों को भी बहुत ध्यान से उनका अध्ययन करते हैं लेकिन जब बात करते हैं जलवायु की तो पृथ्वी की ऐसा इसमें नहीं देखा गया है तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है इसके बारे में बताइए पृथ्वी की जो जलवायु है और जो बाकी ग्रहों की जलवायु है उसमें बहुत अंतर है लेकिन ये अंतर क्यों पाया जाता है हमने देखा कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया पहले तो हम इन सब बातों के बारे में जानते ही नहीं थे लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में साइंस में विज्ञान जो है वो बहुत सारी अविष्कार नए नए करता है और उसने केवल पृथ्वी के बारे में ही नहीं अध्ययन किया जाना समझा लेकिन बाकी जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है उसको उसने स्टडी किया है और बहुत सारे ग्रहों के तापमान वहाँ की जलवायु को भी उसने परखा है समझा है तो पाया कि बहुत सा हर एक ग्रह पे एक आ, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है जिस जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है वो ग्रीन हाउस गैसेज के थ्रू बनता है जिसमें ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन तो ये तीन गैसेस हैं जिनसे निर्धारित होता है कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी वहाँ का तापमान कैसा होगा क्या वहाँ बहुत ठंड होगी या बहुत गर्मी होगी तो ये ग्रीन हाउस गैसेज हमारे पृथ्वी पर भी पाई जाती हैं और जिसके कारण से यहाँ पृथ्वी पे हम सांस ले सकते हैं जी सकते हैं लेकिन बाकी जो भी ग्रह है वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जैसे आप देखो कि जो प्लूटो है प्लूटो जो ग्रह है उस पर बहुत ज़्यादा तापमान है वहाँ पर तापमान माइनस थ्री सेवेंटी डिग्रीज़ फैरनाइट है मतलब इतनी वहाँ पे ठंड है प्लूटो पे, क्यों क्योंकि वहाँ पर सूरज की किरणें ही नहीं पहुँचती है, जिसके कारण से क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वहाँ पर बहुत कम है इतना वहाँ की जलवायु में जो भी सौर की ऊर्जा है वो उसको पकड़ नहीं पाता है रोक नहीं पाता है जिसके कारण से कि वहाँ पे तापमान बहुत लो हो जाता है और माइनस थ्री डिग्री फेरनाइट पहुँच जाता है जिससे वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है उसी तरीके से आप मंगल ग्रह पे चले जाओ तो मंगल ग्रह का जो तापमान है उसके दिन में तापमान तीन डिग्री बढ़ जाता है और रात के समय में तापमान 300 डिग्री घट जाता है तो ये इतना बड़ा डिफरेंस जो रात के और दिन के तापमान में पाया गया है मंगल ग्रह पर वो भी ग्रीन हाउस गैस के गैसेस इफ़ेक्ट के कारण से हैं क्योंकि जब सुदिन है तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो सूरज की किरणें डायरेक्ट वहाँ पड़ती हैं जिससे तापमान बढ़ जाता है और रात के टाइम वही ग्रीन हाउस गैसेज उन उस सूरज की किरणों को पकड़ के नहीं रख सकती हैं तो इसलिए रात के टाइम वहाँ का तापमान बहुत गिर जाता है घट जाता है तो इसी प्रकार से हम और देखें जैसे शुक्र ग्रह है तो शुक्र ग्रह में बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं बहुत मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज हैं इसलिए वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा है वहाँ एट डिग्री फैरनाइट टेम्परेचर रहता है जिसके कारण से वहाँ रहना वहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है लेकिन सबसे अच्छा जो प्लानट है हमारा जो सबसे अच्छा ग्रह है जो जहाँ पर जलवायु सबसे अच्छी पाई गई है वो है पृथ्वी और पृथ्वी का जो तापमान रहता है जहाँ पे हम रहते हैं जो हमारा घर है तो पृथ्वी का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैक्सिमम जो बढ़ता है वो थर्टी फाइव या फोर्टी तक है लेकिन आज जो हम देख रहे हैं जो हमारे पर्यावरण में बदलाव आते जा रहे हैं उसके कारण से हम देखते हैं सर्दियों में कुछ स्थानों पर टेम्परेचर माइनस सिक्सटी तक पहुंच चला जाता है और गर्मियों में टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चला जा चला जाता है और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है गर्मियों में और सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जैसे अब बार आपने शायद सुना भी होगा कि साइबेरिया में अब बार माइनस सिक्सटी टेम्परेचर चला गया जहाँ पर लोगों की पलके तक जम गई तो इतना इतनी ठंड अब बार सर्दियों में देखी गई है और गर्मियों में अब बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अरब कंट्रीज़ है वहाँ की गर्मी 55 फाइव डिग्री या साठ डिग्री तक भी वहाँ पर तापमान पहुँच जाएगा और इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है शिविका जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया कि किस तरह से ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है मौसम परिवर्तन हो रहा है जो अलग अलग ग्रहों के बारे में बताया ग्रहों में क्या स्थिति है वो आपने बताया तीन चार ग्रहों के बारे में तो उन चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगता है कि शायद वो जिस तरह से अलग ग्रहों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उसके साथ में अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें जलवायु को किस तरह से देखा जाए तो काफ़ी जो है डिफरेंस है इसमें और इस पर काम करना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है जिसपे अभी रिसर्च चल रहा है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 हा तक कारवा चला है जो चले क्षतिजी के पार तक कारवा चला है जो चले क्षति के पार तक झुके नहीं ध्वजा सदा वो मुकाम कीजिए सजाने का मिला सुनहरा मौका है भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है का है साथ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 किसे बड़ो जगत रहा निहार है लक्ष्य अपना लेके ही विश्राम कीजिए लक्ष्य अपना लेके ही विश्राम कीजिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं जलवायु परिवर्तन के ऊपर क्लाइमेट चेंज पे बातें हो रही हैं और शिविका जी बात ही अच्छी तरह से हमें बता रहे हैं कि अलग अलग ग्रह पे किस तरह का जो तापमान है उसके बारे में हमने सुना आइए अब बात करते हैं कि हम जलवायु से आ रहे परिवर्तन की बात करते हैं तो हमारे श्रोताओं को ये जानना जरूरी हो गया है या वो जानना चाहते होंगे कि किस प्रकार का बदलाव जो पृथ्वी के जलवायु में आ रहा है या देखे जा रहे हैं उसके बारे में आप अपने विचार बताइए। हम सब ने ये समझा हम सब ने ये जाना कि प्रकृति आज एक नया रूप धारण कर रही है प्रकृति में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं जिसका प्रमाण हम सभी देख रहे हैं और जैसे कि हम पिछले जो भी घटनाएं घटी हैं अगर हम उसको देखें तो आप समझेंगे कि पृथ्वी ओवरऑल हम न्यूज़ पढ़ते हैं समझते हैं तो देखते हैं कि कहीं पर अर्थ बहुत बढ़ रहे हैं या फिर कहीं पर आजकल भूकंप बहुत और ज्वालामुखी बहुत विस्फोट हो रहे हैं तो ये क्यों हो रहा है और कहीं पर बारिश इतनी ज़्यादा पड़ती है जैसे हमने देखा कि बॉम्बे में हर साल ऐसा होता है कि वहाँ फ्लड ज़रूर आता है और हमारे कितने ऐसे क्षेत्र हैं पूरे भारत में हम देखें या विदेश में हम देखें जैसे हमने अब की बार अमेरिका को देखा लास्ट ईयर तो अमेरिका में चार पांच साइक्लोन्स बहुत बड़े बड़े हरिकेन्स वहाँ पे आए जो वहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ और इतना इतनी मात्रा में आ, जो हमारे जो लोग थे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका डिस्ट्रक्शन हुआ और इतनी चीज इतना आज उसको डेवलप करने में फिर इतना पैसा खर्च हो रहा है तो हम देखते हैं प्रकृति में इतने सारे जो बदलाव आ रहे हैं कहीं पर बिल्कुल सूखा है कहीं बारिश नहीं है और हमारे किसान भाई बहन बहुत परेशान हैं कि जहाँ नियमित रूप से बारिश होती थी अब वहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है और कहीं पर इतनी बारिश है कहीं पर इतनी सर्दी है और कहीं पर इतनी ज़्यादा गर्मी है तो ये प्रमाण है इस बात के कि जलवायु में बहुत ज़्यादा मात्रा में आज परिवर्तन हो चुका है जैसे हम बहुत सारे सारे देश विदेश सब जगह देखते हैं जो हमारे ग्लेशियर्स हैं ग्लेशियर वो होता है जो पानी को एक बर्फ़ के रूप में थमाए हुए रखता है जिसके कारण से हमारी नदियाँ बनती है नदियों में जो पानी आता है वो ग्लेशियर्स के कारण से होता है और हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो जो इतने बड़े होते थे आज वो पिघलते जा रहे हैं धीरे धीरे करके और हम देख रहे हैं हमारे जो दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जहाँ पे बहुत बर्फ पहले इकट्ठी थी आज वो भी उसका क्षेत्रफल भी बहुत कम होता जा रहा है और हमारे इसी कारण से जो जल है जो समुद्र का जल है महादी जो हमारे महासागर हैं उसमें जो जलों जल की मात्रा है वो बढ़ रही है जिससे सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ पर है हमारे जो भी शहर हैं, जो समुद्र के किनारे हैं वो खतरे में है क्योंकि इस इस प्रकार से अगर जल की मात्रा महासागरों में बढ़ती रहेगी तो यहाँ पर सुनामी आना आने का खतरा बहुत ज़्यादा है और ये शहर नष्ट हो सकते हैं तो ये एक बहुत चिंता का विषय है केवल इतना ही नहीं है कि हम पर्यावरण में ये बदलाव देख रहे हैं कि हमारा मौसम बदलता जा रहा है चेंज होता जा रहा है लेकिन उसका हमारा असर हमारे एग्रीकल्चर हमारी वनस्पति पर भी बहुत पड़ रहा है हमारे पशुओं पर पड़ रहा है क्योंकि पशुओं की बहुत सारी प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं और नई नई प्रजाति जो जिनका आज जिनकी आज कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी ऐसी प्रजातियां ऐसी ऐसी स्पीशीज नया एक नया रूप धारण कर रही हैं जन्म ले रही हैं जिसके कारण से हम देखते हैं कि हमारे पृथ्वी पर आज बीमारियां बढ़ रही हैं तो जैसे हमने अपने पिछले वाले कार्यक्रम में भी इस बारे में चर्चा की थी कि नई नई बीमारियाँ जैसे स्वाइन फ्लू है और चिकनगुनिया डेंगू ये ऐसी बीमारियाँ ऐसा मच्छर जो कप, पहले कभी पाया ही नहीं जाता था पहले कभी पैदा ही नहीं हुआ था तो ऐसी नई नई बीमारियाँ आज जो बढ़ रही हैं उसका बहुत रूप से जो कारण है वो हमारे जलवायु में आया हुआ परिवर्तन है और हम देखते हैं कि किस प्रकार से आज हमारे जो पशु पक्षी हैं वो सबसे पहले ये बात समझ जाते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है यहाँ की जलवायु बदल रही है तो वो भी अपना आ, अपने खुद के रहने के तरीके में परिवर्तन करते हैं तो जैसे हम देखते हैं कि जब हम वृक्ष वृक्षों को काट देते हैं बड़े बड़े जो रेन फॉरेस्ट हैं उनका उनको बिल्कुल साफ कर देते हैं तो वहाँ के जो पशु पक्षी हैं वो अपनी रक्षा कैसे करें तो वो क्या करते हैं वो शहरों की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो शेर है लायन है टाइचीता है ऐसे किस कितने प्रकार के जानवर हैं जो या तो भूखमरी के कारण मर जाते हैं उनकी प्रजातियाँ लुप्त हो जाती हैं या फिर वो शहर की तरफ आ के हमला करते हैं और ऐसे ही कितनी प्रकार की बर्ड्स हैं चिड़ियाँ हैं जो जिनकी प्रजातियां लुप्त हो गई है, या फिर जो प्रवासी पक्षी होते हैं उन्होंने अपने स्थान बदल दिए प्रवास करने के क्योंकि वो लोग वो सर्दी में आ, सर्दी के समय पर कहीं एक निश्चित स्थानों पे चली जाती थी लेकिन आज जब वो पाया कि वो स्थान बहुत गर्म है या वो स्थान भी बहुत ठंडा है तो उन्होंने अपने स्थान ही चेंज कर दिए बदल दिए तो ऐसे प्रवासी पक्षी भी बहुत उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है और वो भी इस जलवायु परिवर्तन से ग्रस्त हैं फिर हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई गर्मी के कारण से आजकल स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ऐसे ये बीमारियां अस्थमा बहुत बढ़ रहा है क्योंकि धूप में हम निकलते हैं हम देखते हैं कि बहुत ईंधन जो जल रहा है इतना ईंधन जलने के कारण से मनुष्य जो है सरवाइव करना उसका जीवन आ, आ, उसका जी जीना बड़ा मुश्किल है हमने जैसे पिछली बार भी चर्चा की थी इस बारे में कि हाँ ऑस्ट्रेलिया इंडिया और ऐसे बहुत सारे दीप हैं चाहे दुबई है यूएई है तो वहाँ के लोगों ने ये पाया कि जो सूरज की किरणें हैं वो पहले तो छन करके पृथ्वी तक पहुँचती थी और वो अगर हमारी स्किन को टच भी क, हमारी त्वचा को अगर टच भी करती थी तो भी फायदा पहुँचाती थी लेकिन धीरे धीरे अब वो एक जहर की तरह बनती जा रही हैं और जब वो हमारी आ, स्किन से हमारी त्वचा से टकराती है तो वो कैंसर का रूप लेती है क्योंकि उसमें पराबैंगनी किरणें होती हैं तो हम देखते हैं कि ओजोन में भी जो छिद्र होते जा रहे हैं पल्यूशन के कारण से प्रदूषण के कारण से वो भी पर्यावरण को बहुत बदल रहा है तो हमने देखा कि पाँच साल दस साल के आंकरण जब निकाले गए तो देखा कि 2006 जो था वो सबसे ज़्यादा गर्म साल रहा और उसके हिसाब से बढ़ती हुई गर्मी और फिर बढ़ती हुई सर्दी दोनों ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं तो इसलिए ये एक बहुत चिंता का विषय है कि पर्यावरण को हमें ठीक करना है सही करना है कैसे पृथ्वी फिर से जैसे वो थी और वैसे हो जाए शिविका जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन जो है आपने दिया और जैसे कि आपने कहा कि पशु पक्षी जो है वो अपना स्थान बदल रहे हैं और हाल ही में कुछ न्यूज़पेपर में भी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं कि माउंट आबू में जो भालू वगैरह जो है वो शहरों की तरफ रुक कर रहा है हमला भी कर रहे हैं काफ़ी लोग उसके कारण जो है हॉस्पिटल एडमिट भी हो गए हाल ही में न्यूज़ में देखा आपने तो ये सारी चीज़ें जो है जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है तो हम सभी को कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर सजाग रहना पड़ेगा और कुछ अच्छा करना पड़ेगा जिससे हम जो है पशुओं को उनके स्थान पर रहने के लिए आ, सुरक्षित उनकी जगह रखें उनका जो स्थान है वो हम न लें या वहां पर उनकी जो आवरण है जो भी पेड़ पौधे हैं वो सब चीज़ें उसे काटे नहीं या उससे कुछ हम नुकसान ना पहुँचाएं तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं काफी अच्छी बातें हो रही हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज पर जलवायु पर आगे भी और बातें करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद आप सुनाए हैं नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कुराते रहो सो कि तुझ में रवानी मैं ना रहा तो रहेगा न पानी मुझसे तुझ में रवानी मैं ना रहा तो रहेगा कान पानी था तो पौधा नया लग जाए फिर और क्या था है बातें करना भूल गई मैं एफएम सुन सुनते रहो मुस्कुराते रहो गुन रहो गुनगुनाते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में काफी अच्छी बातें हो रही है क्लाइमेट चेंज के ऊपर जलवायु परिवर्तन पर हम लोग बातें कर रहे हैं शिविका जी ने काफ़ी अच्छी बातें बताया कि किस तरह से जलवायु का क्या मतलब होता है मौसम का क्या मतलब होता है और फिर कैसे अलग अलग जो है ग्रहों पर जो तापमान है उसके बारे में उन्होंने बताया और उसके बाद जो पशु पक्षी है उसका जो स्थानांतरण क्यों हुआ और फिर ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से काम कर रहा है और जैसे सूरज की गर्मी से आजकल जो स्किन डिजीज़ हो रहे हैं या स्किन का जो कैंसर हो रहा है ऐसे अलग अलग बीमारियों के नाम भी उन्होंने बताया कि किस तरह से ये चीज़ें सिर्फ मौसम में बदलाव होने के कारण ये चीजें हो रहा है तो आइए इस विषय को हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं लेकिन अब क्या किया जाए? ये एक सवाल हम सभी के मन में आता है कि हर बार हम जब भी पर्यावरण की बातें करते हैं जलवायु परिवर्तन की बातें करते हैं तो हर व्यक्ति सोचता है कि क्या किया जा सकता है तो किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं और इंडिविजुअल हम सभी मिलकर अगर काम करेंगे तो शायद अच्छा होगा तो ये आखिरी में मैं पूछना चाहूँगा शिविका जी आपसे कि क्या क्या पर्यावरण में आए इन बदलावों में पुनः उसे ठीक किया जा सकता है कैसे किया जा सकता है पर्यावरण को हम ठीक करना चाहते हैं ये एक बहुत ही श्रेष्ठ संकल्प है शुभ संकल्प है लेकिन ये संकल्प सभी को करना पड़ेगा ये एक मनुष्य आत्मा के संकल्प करने की बात नहीं है क्योंकि पर्यावरण एक बहुत बड़ा विषय है बहुत चिंता का विषय हो गया है और इसमें हर एक को जागरूक होना ही पड़ेगा और अपना छोटा सा हम योगदान अगर इस क्षेत्र में हम अगर हम देंगे तो हम निश्चय ही कुछ बदलाव तो ला सकते हैं क्योंकि पर्यावरण को पूर्ण रीति से ठीक करने के लिए बहुत प्रयासों की आवश्यकता है केवल एक क्षेत्र में एक जगह पर प्रयास करने से बात नहीं बनेगी ये हम इसमें हमारी गवर्नमेंट को हमारी सरकार को सभी लोगों को चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो और केवल एक देश की बात नहीं सभी देशों को मिलकर के इसमें प्रयास करना पड़ेगा तब जाकर के पर्यावरण में कुछ परिवर्तन आ सकता है क्योंकि जैसे कि हमने जाना समझा कि पर्यावरण किसी एक देश से एक कंट्री से निर्धारित नहीं होता है जलवायु ऐसे नहीं बनती है जलवायु हम पूरी पृथ्वी की जलवायु बनाने के लिए हर एक मनुष्य जो भी इस पृथ्वी में रह रहे हैं उन सबका ही योगदान है तो इसलिए हम सबको ही इस बात को समझना है लेकिन फिर भी अगर हम ये सोच लें कि दूसरा पहले करे हम कुछ ना करें हम दूसरा कर ही नहीं रहा है हम करें भी तो दूसरा तो फिर भी वही पोल्यूशन फैला रहा है बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो प्रदूषण फैला रही हैं हम थोड़ा सा कचरा अगर साफ कर लेंगे तो इससे क्या बदल जाएगा <laughs> लेकिन ये सोचना गलत है क्योंकि ये छोटे छोटे हमारे कार्य ही आगे जाकर के एक बड़ा रूप लेते हैं एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हम सबको ही देना पड़ेगा जो बाद में एक आंदोलन का रूप धारण करेगा तो छोटे रूप पर हम क्या कर सकते हैं अपनी अपने पर्यावरण को अपनी जलवायु को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी कम करने का साधन क्या है क्या तरीका है जिससे गर्मी कम हो तो हम देखें अपनी चेतना से कि वृक्षारोपण कितनी अच्छी चीज़ है कि पेड़ लगाना पेड़ लगाने के बारे में हमने अपने पहले वाले सत्र में भी हमने बात की थी इस बारे में तो इस बारे जो पेड़ लगाना है वो सबसे अच्छा सबसे जिसको कहते हैं इकनॉमिकल एक साधन है गर्मी को कम करने का क्योंकि पेड़ जो है वो धरती के तापमान को ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देते हैं कम कर देते हैं और जिसमें लागत भी बहुत कम है तो पेड़ हम सभी लगाएं कम से कम एक पेड़ हम सभी लगाएं अपने घर में लगाएं अपने एक छोटे से स्थान को हम कन्वर्ट कर दें एक छोटा सा बगीचा बना लें या घर में गमले हम लगा लें तो पेड़ जो है आगे जाकर के जब सभी ये योगदान करेंगे और बा और इस चीज़ को अनुभव करेंगे तो महसूस करेंगे कि किस प्रकार से पेड़ एक बहुत अच्छे दोस्त के रूप में दिखते हैं दूसरा हम क्या कर सकते हैं छोटी छोटी बातें जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं वो है कि आज जो इंसान है वो कचरा पैदा करने की मशीन बन गया है तो दिन भर में हम पूरे दिन में कचरा ही फैलाते रहते हैं लेकिन ये कचरा आगे जाकर के हमारे लिए ही नुकसानकारी होता है और किस प्रकार से हमें आ, असर करता है क्योंकि हम देखते हैं कि हम कचरा तो फैलाते हैं लेकिन उस कचरे को मैनेज करना करने वाले जो लोग हैं वो इतने शिक्षित नहीं होते हैं हम लोग ने पॉलीथिनस इस्तेमाल करते हैं बहुत बार और पॉलीथिनस में अपने खाने की चीज़ें जो वेस्ट मटेरियल जो भोजन है जो वेस्ट भोजन है उसमें उसको पैक करके और हम उसको फेंक देते हैं लेकिन उसका आगे जाकर के क्या होगा उसका किस प्रकार से मैनेजमेंट होगा हम इस बारे में नहीं सोचते तो कचरा तो कभी भी हमें प्लास्टिक प्लास्टिक में नहीं डालना चाहिए क्योंकि आगे जाकर के उसको ख़त्म करने के लिए जो लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो उसको जला देते हैं क्योंकि वो उसको नष्ट करना चाहते हैं लेकिन प्लास्टिक को जलाने से क्या होता है प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होता है वो सिर्फ जहर में कन्वर्ट हो जाता है जिसके कारण से और भी ज़्यादा ख़तरनाक गैसेस हमारे वातावरण में फैलती है, जिसके कारण से बहुत गर्मी के कार गर्मी तो छोड़ो और भी बहुत सारी बीमारियाँ इससे पैदा होती हैं तो इस इस तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे अगर हमें आ, वेस्ट को हमें आ, मैनेज करना है वेस्ट मैनेजमेंट को हमें सीखना है दूसरा हमें इलेक्ट्रिसिटी बिजली को बचाना है आज जो सबसे ज़्यादा जिसके कारण से गर्मी बढ़ रही है जो कारण है जो देखा गया है कि ग्रीन हाउस की जो गैसेस हैं जो वातावरण में बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है वो सबसे बड़ा हमारा जो पावर स्टेशनस हैं जो बिजली बना रहे हैं वो सेक्टर हमारा सबसे ज़्यादा हम कहें कि इस चीज़ के लिए हम उसको दोषी कहेंगे या दोषी भी नहीं कहेंगे क्योंकि हमें बिजली मिल रही है तो हम कभी भी उस चीज़ को गलत नहीं कहते हैं लेकिन पावर स्टेशन से जो धुआं निकल रहा है जब हम हमारे जो जब कोयला जलता है जो धुआं निकलता है वो सारा वातावरण में पर्यावरण में जाता है जिसका जो सबसे बड़ा कारण आज बना हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस को बनाने का तो बिजली हम सबको ही चाहिए चाहे वो गांव हो है चाहे वो शहर है हम सबकी बहुत बड़ी ज़रूरत आज बिजली बन गई है और बिजली के बिना हम सब नहीं रह सकते हैं तो इसका क्या हमारे पास एक नया तरीका क्या हम निकालें कि बिजली भी हमें मिले और हम उस लेकिन हम पर्यावरण के बारे में भी सोचें काम करें तो क्या है हमें बिजली को बचाना होगा बहुत बार हम बिजली की रक्षा नहीं करते उसको बचाते नहीं हैं हम बिजली को मिसयूज़ करते हैं हम एसी सीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि इतनी ठंड हम अपने उसमें क्रिएट कर लेते हैं बाहर इतनी गर्मी है और तो यहाँ पर हम 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे बैठे हैं तो जिसके कारण से ज़्यादा बिजली यूज़ होती है और फिर हम देखते हैं कि बहुत बार हम लाइट्स हैं बल्ब है उसको ऐसे ही चला करके छोड़ देते हैं या सर्दियों में हम बहुत बार देखा है कि लोग जो है उनका गीज़र जो है वो कंटीन्यूस एक घंटा दो घंटा चलता ही रहता है तो पानी ठंडा होता है गर्म होता है तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान देने की आवश्यकता है ऐसे ही हम कंप्यूटर है लैपटॉप है इन उपकरणों का हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन हम कंटिन्यूस उनको ऑन मोड में रखते हैं हम उसको ऑफ ही नहीं करते हैं जिसके कारण से कितनी बिजली उसमें खर्च होती है ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हम इस पर कितना ध्यान दे रहे हैं इन सब बातों पर क्या हम तो हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए बिजली की बचत के लिए भी उसी तरीके से हमें वेस्ट को भी रिड्यूस करना है वेस्ट के बारे में आपने पहले भी बहुत जाना होगा समझा होगा कि हम अपने पर्यावरण में जो वेस्ट है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं जैसे आजकल हमने देखा कि अभी मुंबई में हमने रिसेंटली देखा कि वहाँ पर प्लास्टिक बैग्स बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं और चाहे आप शॉपिंग के लिए जाओ खरीदारी के लिए कहीं भी जाओ तो आपको अपना एक कपड़े का थैला साथ में कैरी करना पड़ेगा तो ये एक बहुत अच्छा एक तरीका है जिससे हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं दूसरा हम वेस्ट को रिसाइकल करें हम देखें कि ऐसी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जैसे बहुत बार हम देखते हैं आज हम नेपकिन बहुत इस्तेमाल करते हैं पेपर का नेपकिन तो सुबह से ले शाम तक कितने लोग हैं जो पेपर नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं और वो हर घड़ी पेपर नैपकिन वेस्ट बनाते ही रहते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल ना करके हम आ, अपना एक हैंड एक कागज़ का एक जो कपड़ा है उसका हम इस्तेमाल करें ताकि हम उसको धो कर के फिर हम री कर सकें इससे हम देखेंगे कि पेपर नैपकिन हमें ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा उसी तरीके से हम अपनी वाटर बॉटल्स हैं आ, बहुत बार हम पानी जो है बाहर से खरीद करके पीते हैं तो प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं वो हम जगह जगह आज देखते हैं डिस्पोज ऑफ डस्टबिन्स में और कितने स्थानों पर तो ऐसे ही पड़ी रहती है तो हम पी कर के पानी और प्लास्टिक की जो बॉटल है उसको ऐसे ही डाल देते हैं तो क्या हम कितना वेस्ट उससे प्रोड्यूस करते हैं तो हम खुद की एक वाटर बॉटल कैरी करें जिससे हम आ, पानी जो है कंटिन्यूस पीते रहें उसी प्रकार से हम जो भी गिफ्ट्स किसी को देते हैं हम तो हम किस तरीके से उसको दे रहे हैं तो हमें थोड़ा सा समय निकालने की आवश्यकता है और इस छोटी छोटी बातों को ध्यान में देने की आवश्यकता है कि हम अपने पृथ्वी को जो हमारा घर है उसको हम साफ़ कैसे रखें उसको हम प्रदूषण से कैसे बचाएं, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है और हम सबको इसमें अपना योगदान देना पड़ेगा अपना समय देना पड़ेगा इन छोटी छोटी बातों पे हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से हम लोग इस जलवायु परिवर्तन को बदल सकते हैं छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी है हम अपनी तरफ से अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो धीरे धीरे ये कंट्रीब्यूशन जो है एक बड़े लेवल पे जब होगा तो जलवायु परिवर्तन में एक बहुत बड़ा बदलाव सकारात्मक बदलाव हम लोग देख पाएंगे काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल देते हुए शिविका जी ने बहुत छोटी छोटी बातें आपको बताया जैसे पेपर नैपकिन आप एक एग्जाम्पल भी दिया बॉम्बे का जहाँ पर प्लास्टिक बंद किया गया थैलियों का और उसकी जगह पे वहाँ पर कपड़े की थैली आप घर से लेकर जाके मार्केटिंग करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा है जहाँ पर हम लोग प्लास्टिक के कारण बहुत सारी चीज़ें जो दिक्कतें पैदा कर रही हैं वो कम होती जाएगी और मुझे लगता है सिर्फ बॉम्बे ही नहीं बहुत सारी जगह पर इन चीज़ों को करना चाहिए सख्ती से इसके ऊपर हम सभी को वैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग फॉलोअप नहीं करते हैं तो हम खुद होकर अगर इन चीज़ों को समझते हैं तो घर से अगर आप एक थैली ले जाते हैं कपड़े का तो आपके लिए भी बेनिफिट है आपका पैसा भी बचेगा और आप पर्यावरण के लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी कर पाएंगे तो इस तरह से एक छोटी आदत आप बना लें जब भी मार्केट में जाना हो तो अपने किस्से में एक कपड़े का तैली जरूर डाल के चले तो आपको आसानी होगी इसके साथ में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया शिविका जी ने बहुत अच्छी बातें बताएँ कि हम लोग कंप्यूटर लैपटॉप आजकल यूज़ करते हैं मोबाइल्स यूज़ करते हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं तो कभी हम ये नहीं सोचते कि इसमें बहुत सारा बिजली खर्च होता है लेकिन उसको भी चार्जिंग करने के लिए हम लोग तो रखते ही हैं तो उसको जितना हम लोग कम यूज़ करेंगे और अगर बड़े पैमाने पे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं काम चलता रहता है तो जितना हो सके आप उन चीज़ों को बीच बीच में ऑन ऑफ़ करते रहें ताकि चीज़ें जो है आसानी से बिजली की खपत किसी भी तरह से कम हो जाए तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है हर व्यक्ति का इंडिविजुअल है कि आप किस तरह से उन चीज़ों को कंट्रीब्यूट करके कम बिजली की यूज़ करें तो ऐसे कई चीजें हैं और भी बहुत सारी बातें हम लोग करते रहेंगे इस विषय को लेकर अगले एपिसोड में और आज के शो में हमारे साथ शिविका जी ने पर्यावरण के बारे में अर्थार्थ जलवायु परिवर्तन के बारे में बातें हमें बताया थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए दोस्तों आज के इस समय की मांग में हमने बहुत सारी बातें आपको सुनाई हैं और आशा करता हूं आपको समझ में भी आया होगा और कुछ जो चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर वो अपने जीवन में उसे करिए और दूसरों को भी बताइए तो चलिए दोस्तों आज के इस समय की मांग कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खम्मा गनीसा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 से चलाएंगे सभी तरह के उठते धुओं पर रोक लगाएंगे तालाब से जुड़ा है जो भी स्थल गंगा जमुना कृष्ण का का निर्मल है जल नहर और तालाब से जुड़ा है जो भी स्थल, गंगा जमुना कृष्ण कावेरी का निर्मल है जल इन जगहों पर कूड़ा कचरा इन जगहों पर कूड़ा कचरा अब ना बहाएंगे सभी तरह के उठते तथुओं पर रोक लगाएंगे पर्यावरण से प्रदूषण को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 पर रोक लगाएंगे पर्यावरण से प्रदूषण को दूर भगाएंगे